और मानसम बलिया है उन दोनों निमित्तों में मानस निमित्त बलवान है इसकी अपेक्षा बहुनि मानस निमित्त कैसा है आंतरिक आंतरिक निमित्त मानस आंतरिक मानस निमित बलवान है इसका पे कैसे तो बताते हैं ज्ञान और वैराग्य कौन अतिक्रमण कर सकता है ज्ञान और बैराग्य का किसके द्वारा अतिक्रमण हो सकता है किसी के द्वारा इनका अतिक्रमण अर्थात आंतरिक के, के बलवान होता है ऐसा है। इसमें है दंड में ना तो एक नगर था वहाँ एक दंडक नाम का कोई राजा था दंडक ऐसा कोई नगर था वहा पर शुक्राचार्य बैठे थे तो शुक्राचार्य वहाँ के राजा ने क्या किया एक कन्या के साथ है, दुराचार किया उससे शुक्राचार्य बहुत कुपित हो गए और कुपित होकर के उन्होंने ऐसा साथ दिया कि यहाँ पर बहुत धूल की और पत्थरों की बरसात सात दिन रात लगातार चलेगी जिससे पूरे नगर का नाश हो जाएगा यहाँ कोई कुछ बोल दिया और वन क्षेत्र में में जो प्राणी रहते थे जो महात्मा रहते थे वन में। उनसे कि पे सीमा के चले तो आप बच जाएंगे सरोवर के नीचे फेरी सन्निधि में जो भी जीव जंतु रहेंगे वो भी बच जायेंगे बस फिर क्या था सात दिन रात लगातार धूल और पत्थरों की बर्फा होती रही सब चौपट हो गया पूरा नगर सब खत्म हो गया यहाँ तक की पेड़ सौधे भी समाप्त हो गए पेड़ सौधे भी कोई बची नहीं लताएं भी समाप्त हो गई है तो वही दंडकारण आता है ना रामायण में तो बाद में उसका दंड तो अरण्य बन गया वो स्थान नगर था नगर बन गया अरण्य कहा पड़ता है महाराष्ट्र क्षेत्र में भी जाता है ना ये ये दंडकारण तो बहुत बड़ा एरिया है शायद ये नासिक की तरफ भी जाएगा ये और बाद में इसमें ऋषि रहने लगे थे तो इसका नाम जन्म जन्म स्थान आया है नाम महाभारत उसने रामायण में जन्म स्थान नाम आया है तो फिर कर कर तो ऋषि तो तो तो तो तो तो तो तो सब सब खत्म हो गए बोल दिया था आज वो जौन में जो महात्मा रहते थे की तुम जो है ना सीमा के बाहर चले जाइयेगी तो बच जाओगे और उस कन्या को बोल दिया तो तालाब के नारे प्रस्तुत अपना निगरानी कर साधन कर और बोले तेरी समझी मेरी कोई जीव जंतु प्राणी आ जाएंगे तो उनका ऊपर भी दुष्पर्डिंग होगा ऐसा यही है में दंडकार कर सुनम कर तुम सही थी और चित्त बल के बिना क्या है आध्यात्मिक बल के बिना शारीरिक कर्म के द्वारा आध्यात्मिक बल के बिना शारीरिक कर्म के द्वारा दंड को कौन शून्य कर सकता था दंड को कौन शून्य बना सकता था लग जाएगा चित्त बल के बिना मतलब ए, आंतरिक बल के बिना शारीरिक कर्म के द्वारा कौन दंड को दंडकार कर सकता था ये शुक्राचार्य का काम है वाल्मीकि उत्तर कांड में कथा दी गे समुद्रम अगस्त वह वा, को लेकर बल के बिना शारीरिक कर्म के द्वारा अगस्त के समान कौन समुद्र को पी सकता था अर्थात और कोई नहीं पी सकता था तो उन्होंने चित्त बल से ही किया है आंतरिक निमित्त से ही किया है ऐसा अगस्त में अगस्त की तरह उसी को लेकर चित्त बल के बिना शारीरिक कर्म के द्वारा अगस्त के समान समुद्र को कौन पी सकता था ये जो तमिल भाषा का व्याकरण है अगस्त के द्वारा प्रणीत माना जाता है भाषा का व्याकरण अगस्त ने बनाया व्याकरण अगस्त के द्वारा ललिता शहस्त्र नाम ये तो अगस्त मुनि की पत्नी लोखामुद्रा लोफामुद्रा का है और दक्षिण भारत के लोगों का भी ऐसा विश्वास है की अगस्त मास जीवित है और ये केरल में जो महावार की पहाड़ियों में अभी भी भीवास करते हैं किसी भाग्यवान को दर्शन लेते हैं ऐसी बड़ी आस्था है तमिलनाडु केरल के खास करके तमिलनाडु में बहुत ही आदर्श मानते ही नहीं जीते इसलिए अब एक आदर्श में आएंगे है। एक हे तो आदश हैलमे भावी प्रभावित पहले संस्कारों का वासना की चर्चा आई थी तो संस्कार किसके द्वारा संचित होते हैं उसको यहाँ पर बताया जाता है हेतु हल आश्रय तथा आलम्बन के द्वारा संग्रहित होने के कारण संग्रहित होने के कारण या एकत्रित होने के कारण संचित होने के कारण संस्कार किसके द्वारा संचित होते हैं हेतु फल आश्रय और लंबन आलम्बन तो संस्कारों को संचित करने वाले कितने कारण हैं कौन कौन हेतु फल आश्रय और आलम्बन हेतु फल आश्रय और आलम्बन के द्वारा संस्कार संचित होने के कारण इनके द्वारा संस्कार संचित होते हैं निमित्त हो गया आपका क्या है ये चार और नैमित्तिक क्या हो गया संस्कार चार निमित्त हो गए और नैमित्तिक हो गया संस्कार ये चारों निमित्त नहीं रहेंगे तो नैमित्तिक संस्कार रहेंगे वही उसी को बताते हैं ये हेतु फल आश्रय और आलम्बन के द्वारा संस्कारों के संचित होने के कारण ऐसा भावे इन चारों का अभाव होने पर सद अभा का अभाव तेसाम होता है फल, और आलम्बन इन चारों के द्वारा संस्कार, संस्कार होने के कारण इन चारों का अभाव होने पर संस्कारों का अभाव हो जाता है वासनाओं का अभाव हो जाता है ठीक है जब तक ये चार है तब तक क्या संचित हो रहेगी होंगे अब इन चारों का अभाव होने पर संस्कारों का अभाव हो जाता है ऐसा कहते हैं अब हर ये संस्कारों का अभाव होना ही चाहिए अब ये संस्कार कैसे संचित होते हैं और संस्कार को संचित करने वाले चार कारण चार कारणों का स्पष्टीकरण भस्त में किया जा रहा है देखिए चार में प्रथम हेतु है ना तो हेतु के आगे टेस्ट कर लो मतलब हेतु हेतु के आगे टेस्ट कर देना मतलब यह समझना कि हेतु निरूप के हेतु का निरूपण किया जाता है है ना ऐसा निरूप करके या प्रतिपाद्य तो के अध्ययन करके वंती लगा लेना हेतु के आगे हेतु का प्रतिपादन किया जाता है या हेतु का निरूपण किया जाता है यह इसका कार हेतु प्रतिपाद्य किस प्रकार हेतु का प्रतिपादन किया जाता है तो कहते हैं धर्मांखम धर्म से सुख धर्म से सुख होता है जो कुछ भी सुख जीवन में प्राप्त होता है उसका कारण पूर्व में किया हुआ धर्म है धर्मांत सुखम धर्म से सुख होता है धर्मांत सुखम भगवती अधर्मा और अधर्म से दुख होता है अधर्म से क्या होता है दुख होता है धर्म से सुख और अधर्म से दुख और इस सुख से क्या होगा तो सुखाद रागा सुख से राग होता है सुख होने से क्या हो जाएगा इसमें राग हो जाएगा सुख में राग हो जाएगा और सुख के साधन में राग हो जाएगा है सुख में राग हो जाएगा और जिस वस्तु से सुख प्राप्त हुआ है उसमें भी क्या हो जाएगा राग हो जाएगा और अधर्म से दुख होता है दुख से क्या होता है व्यक्ति तो दुख से निवेश करता है और दुख के साधन से भी दुख के साधन सर्व और शत्रु से भी निवेश करता है पंक्ति लगेगी सुख से राग होता है और दुख से क्या होता है द्वेष होता है तो फिर अब इससे क्या होगा राग द्वेष होने से क्या होगा तत्स क्या और उनके होने से रागव द्वेष के होने से प्रश्न होता है तथा है यहाँ पर रागव द्वेशभ्याम रागव द्वेषता राग और द्वेष से क्या होता है प्रश्न जिस वस्तु में राग है उसको पाने के लिए प्रश्न होता है और जिस वस्तु में द्वेष है उसको उसका त्याग करने के लिए प्रश्न होता है जिस विषय में राग है उसकी प्राप्ति के लिए प्रश्न होता है तथा जिसमें है, उसकी निवृत्ति के लिए उसका त्याग करने के लिए <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> तो तो प्रश्न होता है तथा राग द्वेश मनसा वाचा कायन व वा परिस्पन्द म परम है अनु कर कर तेन कर् आपका तेन कारण है करने पर ना उस कारण उसके उस कारण से चक्र ये, ये हो गया ना धर्म से सुख अधर्म से दुख सुख से राग और दुख से देश राज से और देश से देश। है ना और जब वो अब देखना तीन उस कारण कारण से हैं अब देखिए मनसा परिस्पंद मन से वाणी से और शरीर से क्रियाशील होकर हुँ? या तो चेष्टा करने वाला होकर मन से वाणी से और शरीर से क्रियाशील होकर परम की दूसरे पर अनु करता है वह परम अथवा दूसरे को पीड़ित करता है दूसरे को पीड़ित करता है ठीक है उस कारण मन से वाणी से और शरीर से क्रियाशील होकर प्रतिस्पन्द माना का क्या है क्रियाशील होकर परम अनुग्रहण में अब परम दूसरे पर अनुग्रह करता है वा परम परमती अथवा दूसरे को पीड़ित करता है तो क्रियाशील सोचता से, से, है ऐसा करें ऐसा न करें विचार वाणी से भी जो है ना कुछ काम करता है व्यक्ति बोलता है और शरीर के द्वारा मन से वाणी से और शरीर से क्रियाशील हो करके दूसरे पर अनुग्रह करता है मतलब किसी पर अनुग्रह करता है किसी का किसी का लाभ करता है है ना किसी को लाभ अनुग्रह करता है मतलब किसी को लाभ पहुंचाता है और किसी को क्या पहुंचाता है पीड़ा पहुंचाता है ये तो होता है ना प्रवृत्ति में जिससे कुछ फायदा होगा उस पर अनुग्रह करेगा जिससे नुकसान होगा उस उससे कुछ होगा हानि करेगा यही है ना तो कर्म करने से कहीं पर क्या है किसी का भला होता है तो किसी का नुकसान होता है लग गया तो अब जो है न जो तो दूसरे पर अनुग्रह किया है तो शास्त्रीय रीति से जो दूसरे का अनुग्रह किया है उससे क्या होगा दूसरे पर अनुग्रह किया है उससे क्या होगा धर्म जो कीड़ा पहुँचाई है शास्त्री विशी से तो क्या हो जाएगा अधर्म हो जाएगा ऐसे और so, वैसा करने से क्या दूसरे पर अनुग्रह करने से और दूसरे को पीड़ा पहुँचाने से हnoc? दूसरे पर अनु दूसरे का अनुग्रह करने से और दूसरे को पीड़ा पहुँचाने से पुनः धर्माधर्म पुनः धर्माधर्म होते हैं पुनः क्या होते हैं अनुग्रह करने से क्या होगा और किता पहुँचाने से तथा और वैसा करने से पुनः धर्मा धर्म होते हैं तथा सुख दुख होते हैं सुख किससे होगा और दुख किससे होगा राग किस से होगा हाँ हो और द्वेष किस होगा हाँ तथा और वैसा करने से पुना धर्मा धर्म सुख दुख और राग द्वेष होते हैं और राग द्वेष से क्या होगा फिर बोलो है न करेगा क्रियाशील होगा मनसावाचार है अनुग्रह करेगा वो करेगा करते तो इस प्रकार प्रवृतम एकदम सडरम संसार चक्रम इस प्रकार एकदम सडरम संसार चक्रम प्रवृतम इस प्रकार यह छह अर वाला संसार चक्र प्रवृत्त होता है इस प्रकार छह वाला संसार चक्र घूमता रहता है और देखा होगा बैलगाड़ी में जो होता है ना ऐसे ऐसे बीच में लगे रहते है लकड़ी जैसी समझ गए न एक एक तो बीच में होगा ना केंद्र आसपास परिधि होगी तो केंद्र और परिधि को जोड़ने के लिए कुछ लकड़ी लगी रहती है उसको कहते हैं ये ही चलता है वो इस प्रकार कहते हैं तो उसे आरा कहते हैं इस प्रकार वाला संसार क्षेत्र घूमता रहता है ये चलता रहता है अब से क्या साइकिल में होता है ना उसको साइकिल में क्या देते हैं वही समझ लेना आपको छाला संसार से चक्र घूमता रहता है ठीक है तो ये छह संसार से चक्र के ये अर कितने हैं छह के चलते चक्कर अवस्य क्या प्रति क्षण आवर्तमान से अविद्या नेत्री क्या प्रति क्षणम आवर्तमानस और प्रति क्षण घूमने वाले अश का है संसार चक्र से है और प्रति क्षण चलने वाले इस संसार चक्र की नेत्री करते चलाने वाली नेत्री का अर्थ है और प्रति क्षण चलने वाले इस संसार चक्र को चलाने वाली अविद्या है संसार चक्र को चलाने वाली कौन है तो सब है ना? तो संसार चक्र को चलाने वाली कौन हो गई नेत्री कर से क्या है ले जाने वाली है, चलाने वाली प्रतिक्षण चलने वाले या प्रतिक्षण घूमने वाले इस संसार चक्र को चलाने वाली है अविद्या लग जाएगा और अभी क्या है की सर्व लिए सानाम, मूलम सर्व कलेषा नाम और ये सभी क्लेशों की मूल है कौन अविद्या है यह अविद्या क्या है सभी क्लेशों की मूल है सभी क्लेश मतलब अस्मिता रागर द्वेश मूल में कौन है सभी क्लेशों के मूल कौन है अविद्या अविद्या के होने पर क्या है कि सभी क्लेश होते है इस प्रकार है अविद्या और हेतु ये हेतु है अविद्या क्या है प्रसंगानुसार ले लेना वासना नाम हेतु संस्कारा नाम हेतु है ना इस प्रकार यह अविद्या संस्कारों की हेतु है अविद्या किसकी हेतु है हाँ संस्कारों की हेतु कौन हो गई अविद्या अवि इस प्रकार है संस्कारों की हेतु हो गयी अविद्या तो जो सूत्र में प्रथम हेतु पर है तो हेतु से क्या लेना है आप बताओ अविद्या है ना तो जो सर्व क्लेशों का मूल है इस प्रकार ये अविद्या वासनाओं की हेतु हो गई तो अविद्या के द्वारा क्या है कि वासना या संस्कार संचित होते हैं संस्कारों की हेतु हो गई अविद्या तो अविद्या के पढ़ जाए अज्ञान ले लेना अरे अच्छा अविद्या का पर्याय कोई खोजिए आप पुलिंग में कोई कोई सोच सोचो है? है पर्याय को लेकर पंक्ति लगा दो नपुस्तक में तो ऐसा बन जाएगा तो इसका छत्तीसक इस में तो ऐसा समझ लेना कि अविद्या ये ऐसा अविद्या के पदार्थ ऐसा अविद्या के पदार्थ लग जाएगा किस लगा या अविद्या नामक पदार्थ हेतु हो गया ऐसा समझ लेना अविद्या अविद्यापार्थ ध्यान लेंगे, तो ये हेतु कौन हो गई अविद्या हो गई लगे कौन कही तो सूत्र में आये हेतु पर से क्या लेना है अविद्या लेना है और अविद्या ही मूल ना अविद्या ना हो तो ये छह छी नहीं रहेंगे है ना तो छह हैं इन सब न छद्या है अच्छा और सूत्र में हेतु के बाद में फल पर आया है फल का देखेंगे फलंतु यमाश्रित ये सृष्टि उत्पन्नता धर्मे फलम सिंू यहाँ पर फलम है तो फल बता रहे हैं यहाँ पर ध्यान रखना कि फल तो है भोग और भोवर्ग फल क्या है भोग और भोग तथा और क्या अपर्ग या फल कहेंगे पुरुषार्थ है भोग और अपूवर्गी तो क्या है फल है और भोग और अपूवर्गी पुरुषार्थ है पुरुषार्थ क्या भोग धर्म के काम ये तीनों जो हैं किसपुर साहब के ये तीनों भोग है ना तीनों के नहीं तो फल यहाँ पर है आपका भोग और अपवर्ग अब पंक्ति लगाएंगे फलतु यम आश्रित के अथवा जिसको उद्देश्य करके जिसको उद्देश्य करके जिसको लक्ष्य करके जिसको लक्ष्य करके यश धर्मादेश प्रति उत्पन्नता जिसको लक्ष्य करके जिस धर्म आदि की वर्तमानता होती है प्रतिस्पन्नता करते हैं वर्तमानता करते जिसको लक्ष्य करके यमादे जिसको लक्ष्य करके जिस धर्मादि की विद्यमानता होती है लग जाएगा तो उस धर्मादि का वह फल होता है जोड़ लेना उस धर्मादि का धर्मादि तक अब ध्यान देना तो जिसको लक्ष्य करके जिस धर्मादि की विद्या विद्यमानता होती है धर्म व्यक्ति क्यों करेगा या तो भोग के लिए या तो होर के लिए धर्म क्यों करेगा भोग के लिए अथवा सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए धर्म करेगा अथवा तो अपवर्ग के प्राप्ति के लिए धर्म करेगा सुनिए अरे बात समझ ली किसके लिए करेगा अपर्ग के लिए या भोग के लिए सांसारिक पदार्थ होंगी प्राप्ति के लिए किन्तु जिसको लक्ष्य बना करके जिस धर्मादि की वर्तमानता होती है प्रतिपन्नता करते वर्तमानता तो किसको लक्ष्य बना करके यमा सृत्ति किसको लक्ष्य करके धर्मादि की वर्तमानता होती है भोग और हाँ भोग और अपूर्ग को लक्ष्य बना करके जिस धर्मादि की वर्तमानता होती है उस धर्मादि का वह फल होता है उस धर्मादि का वह कौन फल जिसको लक्ष्य बनाया है तो लक्ष्य किसको बनाया आपने भोग और अपूर्ग को तो फल कौन हो जाएगा भोग या ठीक है पंक्ति के लिए भी कि जिसको लक्ष्य बनाकर या जिसको उपदेश बनाकर के जिस धर्म की विवादी ऐसा शब्द लेना उस धर्मादि का वह उद्देश्य फल होता है जन देंगे या प्रति का शब्द आया है प्रति उत्पन्नता का क्या अर्थ है वर्तमानता है न सिद्धांत के अनुसार क्या है ना ना सतो विद्य भाव असत पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है सब कुछ पहले से विद्यमान होता है रहता है ये है कि जैसे कि घट उत्पत्ति से पहले भी मिट्टी में विद्यमान है हैं? तो घट उत्पत्ति से पहले विद्यमान है तो क्या है कि उसकी वर्तमान अवस्था नहीं है घट पहले घट की पहले भावी अवस्था है मिट्टी में पहले घट की कौन सी अवस्था है तो घट विद्यमान है लेकिन किस अवस्था वाला कर्ण व्यापार के द्वारा वर्तमान करते हैं है ना तो सब कुछ विद्यमान है सब कुछ पहले से विद्यमान है सत्य कार्य के अनुसार असत कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है किसके अनुसार सत्य कार्यवाद के अनुसार तो धर्म भी पहले से विद्यमान होता है लेकिन पहले से वर्तमान अवस्था उसकी नहीं होती है पहले से वर्तमानता नहीं होती तो यहाँ पर जो है ना धर्म भी पहले से है और फिर क्या जा किया जाता है धर्म में वर्तमान किया जाता है जैसे आप पूर्ण कर रहे हैं तो धर्म की वर्तमान अवस्था होगी वर्तमान हो वर्त गया है जैसे भी इसलिए कृषि पूर्णता का वर्तमान था इसी को बताते ना ही अपूर्वों को जनना क्योंकि नूतन अपूर्व से नूतन या क्योंकि अपूर्व कार्य की उत्पत्ति नहीं होती अपूर्व कार्य की तो अपूर्व धर्म की उत्पत्ति वो है लेकिन किया क्या गया है वर्तमान किया गया है क्योंकि न ये अपूर्व उपजन नुकी अपूर्व की उत्पत्ति नहीं होती है या नूतन की उत्पत्ति नहीं होती है जो पहले ना हो उसकी उत्पत्ति तो हेतु हो गया अविद्या फल गया हो गया भोग और अपिद्या तो के कारण संस्कार सुचित होते हैं और भोग और अप के कारण भी संस्कार सुचित होते हैं तो जैसे कि भोग के लिए व्यक्ति क्या है भोग सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ करता रहता है उसे भी संस्कार संचित होते है। तो कुछ न कुछ करने से क्या है कि ये तो ये तो कर्म संस्कार होंगे और दूसरा ज्ञान के भी संस्कार होंगे दोनों होंगे ना कर्म संस्कार दोनों ही होंगे तो अविद्या भी दोनों का हेतु है और आपका ये फल भी हेतु है भोग और उपवर्ग तो जैसे की ये भोग से भी क्या है भोग के लिए कुछ ना कुछ करेगा तो संस्कार संचित होंगे अपवर्ग के लिए साधन करेगा तो उसके भी संस्कार संचित होंगे दोनों प्रकार से संस्कार होंगे अच्छा तो यहाँ उनको लगता है तो संस्कार वाला ही लेना है उनको हालांकि दोनों ही जानकार है अरे वो हेतु फल और तीसरा क्या आया है आश्रय है आश्रय है ना तो आश्रय को मनस्कार आश्रय वास्म ध्यान देंगे जिस पुरुष को भोग और पुरुष के लिए भोग और अकूव को पूरा पूरा प्रदान है? चित्त क्या करता है बुद्धि क्या करती है पुरुष को भोग और अकूव प्रदान करती है बुद्धि क्या करती है पुरुष को भोग और अकबर प्रदान करती है जिस बुद्धि ने पुरुष को पूर्णतः भोग और अकवर्ग प्रदान नहीं किया है उस चित्त को कहेंगे साधिकार क्या जिस में पुरुष को भोग और के पूरा पूरा प्रदान नहीं किया है उस चित्र को क्या कहेंगे साधिकार चित साधिकारित साधिकार साधिकार मतलब अकृत कृत्य ना कृत कृत्य कौन सा चित्र होगा कृतम कृत्यम एन जिसने अपना कार्य कर लिया है पूरा कर लिया है उस चित्र को कहेंगे कृतकृत चित्त तो जिस चित्त ने पुरुष को भोग और मुख्य दे दिया है उस चित्त को क्या कहेंगे <laughs> फिर फिर, फिर चित्त अथवा अच्छा समाप्त हुए अधिकार वाला चित्त समाप्त हुए अधिकार वाला और जिस चित तो नहीं है तो उस चित्र को क्या कहेंगे साधिकार चित क्या केंगे हम साधिकार हाँ, चित्त होंगे तो वही बताते है मन तू स्वाधिकारम किंतु अधिकार सहित मन या अधिकार वाला मन अधिकार वाला मन समझ गए जिसने भोग और नहीं पिया है किंतु उस मन या अधिकार वाला मन वासनाओं का आश्रय है अधिकार वाला मन क्या है आ, तो वासना में? आ, और कैसा मन हाँ किन्तु साधिकार चित वासनाओं का आश्रय होता है वासना कर दे सकता है किन्तु उस चित्ते संस्कारों का आश्रय होता है अब ध्यान संस्कारों का आश्रय कैसा चित्त है प्राधिकार चित्त है, मतलब चित्त है, कैसा चित्त है? और जो चित्त कृतान हो गया है जो चित्त चित्र हो गया है कौन सा चित्रित हो गया है जिसने पुरुष को भोग और जिस चित्र ने पूरा पूरा जिस चित्र पुरुष को पूरा भोग और दे दिया बस अफूबर गोने का मतलब है सब कुछ पूरा हो गया है ना? कि जिस किसी ने दूध को तो भोग और अफूबर दे दिया तो वो तो उस चित्त को उसका अधिकार चित्र कहेंगे बल्कि क्या होगा वो चित्त ऐसा होगा समाप्त हुए अधिकार वाला तो समाप्त हुए अधिकार वाला चित्र वाष्ण आश्रय हो सकता है हाँ समाप्त हुए अधिकार वाला चित्र वाष्ण आश्रय नहीं हो सकता है इसको आगे बताते हैं अधिकारी मनसी निराश निराशना ही क्योंकि अवशिचाधिकारी मन मनसी समाप्त हुए अधिकार वाले मन में हुए मन में लगे समाप्त हुए अधिकार वाले मन में या कृतकृत हुए मन में कृतकृत हुए इसको मैं या मन के हाँ मतलब क्या है कि कृतकृत हुए मन में या मन के हो जाने पर लग जाएगा मन के कृतकृत हो जाने पर आश्रय रहित आश्रय रहित वासनाएं स्थिर नहीं लग सकती उस न उत्साह क्यूँकी समाप्त क्या हमने बताया औति का अधिकारे मनसी की मन का अधिकार समाप्त हो जाने पर मन का अधिकार हाँ तो, या तो मन का कार्य समाप्त हो जाने पर अच्छा या मन प्रस्तृत हो जाने पर मन प्रस्तृत हो जाने पर आश्रय रहित होकर वासनाएं स्थिर नहीं रह सकती मन प्रस्तृत हो जाने पर लगेगा मन प्रस्तृत हो जाने पर आश्रय रहित होकर वासनाएं स्थिर नहीं रह सकती है टिक नहीं सकती है लगे तो मन भी उसका आश्रय हो गया है ना वासनाएं नहीं सकती है अब देखो तो हेतु फल आश्रय वासनाओं गया मन क्योंकि उसमें वासना ही रहती है और चतुर्थ क्या है सूत्र में आलम्बन तो आलम्बन को बताते हैं आलम्बन देखेंगे यद अब यद अभिमुखी रूतम वस्तु याम वासनाम भिन्न थी तस् कर आलम्बनम यद अभिमुखी रूतम वस्तु अभिमुखीभूतम यद वस्तु सामने सामने आई आई जो जो वस्तु वस्तु वस्तु और भूतम जिस वासना की अभिव्यक्ति करती है जिस वासना की अभिव्यक्ति करती है या जिस वासना को प्रकट करती है लग जाएगा अभियुगिकूतम यद वस्तु सम्मुख आई जो वस्तु जिस वासना को प्रकट करती है या जिस वासना को अभिव्यक्त करती है सत्या कर या नहीं? तो उस वासना का तर आलम्बनम होती है वह वस्तु अब देखो अब उत्तम या गुतम वस्तु सामने आई जो वस्तु मान लो कि क्या मिठाई सामने आ जाए कौन तो सी वस्तु होगी मिठाई या वासना तो जिस वासना को अभिव्यक्त करती है खाने की वासना को प्रकट करेगी ना तो तस्या करते उस वासना का तद आलम्बन वो वस्तु आलम्बन होता है ना कैसे समझ लेना ऐसी स्त्री आदि जितनी वस्तु लेना तो सामने आई जो वस्तु या सामने आया हुआ जो विषय जिस वासना को अभिव्यक्त करता है उस वासना का हुआ विषय आलम्बन होता है हुआ विषय क्या होता है किसका आलम्बन होता है वासना का दो सामने आया तो क्या है की पीने की वासना अभिव्यक्त हो इसको पीना शुरू कर दिया शुरू कर दिया ठीक तो तो तो है तो हेतु अभिज्ञा फल है आपका होगा वर्ग रूप पुरुषा आश्रय क्या हुआ आपका मन और आलम्बन क्या हो गया विषय है अब देखेंगे सूत्र ये क्या है हेतु फल आश्रय और आलम्बन के द्वारा वासनाएं वासनाओं का संग्रह होने से हेतु फल आश्रय तथा आलम्बन के द्वारा वासनाओं का संग्रह होने के कारण इन चार निमित्तों का अभाव होने से कौन कौन चार निमित्त हैं? इन चार निमित्तों का अभाव होने पर वासनाओं का अभाव हो जाता है तो इन चारों को देखोगे एवं हेतु तो फल आश्रय आलम्बन ही, ही संग्रहिता सर्वासना एवं इस प्रकार इन हेतु फल आश्रय तथा आलम्बन के द्वारा सर्वासना संग्रहिता सभी वासनाएं संचित होती हैं सभी वासनाएं है। संचित होती हैं लग जाएगा क्या हैतु एत ही है ना इन हेतु फल आश्रय तथा आलंबन के द्वारा सर्वाह वासना सभी वासनाएं संचित होती है लग जाएगी संचित होती इनके द्वारा ही वासनाएं संचित होती है ये में। तो वासना इनसे संचित होती रहती है तो अब यहाँ पर संस्कार दोनों प्रकार के की विशेष से जो वासना अभिव्यक्त होती है ना विषय भोग की वासना अभिव्यक्त होती है ना तो ये ज्ञान संस्कार है अच्छा। यहाँ पर एशाम का अभाव होने पर तीत है नाम वासना नाम ना अपनी अभाव एसाम अभावी कर इन चारों का अभाव होने पर उसके आश्रित रहने वाली वासनाओं का भी अभाव हो जाता है ऐसा अभावे इन चारों का वासना अभाव ते का भी अभाव हो जाता है या संस्कारों का भी अभाव हो जाता है तो चारों का अभाव होगा कब विवेक खेती होने पर है हाँ तो फिर क्या है कि वासनाओं का भी अभाव हो जाएगा देखो तो थोड़ा मैं कहा है असता असता ना असता ना सतो इसका क्या है असत पदार्थ की असत पदार्थ की सत्ता नहीं होती तो वही है असतः असत पदार्थ की असत पदार्थ की सत्ता नहीं हो सकती या असत पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती, सकती। असत पदार्थ की सत्ता नहीं हो सकती सकता या विद्यमान का और क्या क्या सता विनाशा नाश्ति और सत्य पदार्थ का विनाश नहीं हो सकता है विद्यमान पदार्थ का विनाश नहीं हो सकता है बढ़ जाएगा विद्यमान का विनाश नहीं होता जो विद्यमान है उसका विनाश नहीं हो सकता भले हो जाए विनाश नहीं होगी जो वस्तु है रहेगी और जो नहीं है वो होगी नहीं इस प्रकार द्रव्य सम्भवन क्या हा? इस प्रकार सदरूप से स्थित संभवता है ना कि सदरूप से विद्यमान रहने वाली ऐसे कल्याण इस प्रकार सदरूप से विद्यमान रहने वाली वासना कैसे निवृत्त होगी सदरूप से रहने वाली वासना कैसे निवृत्त होगी कि जो है वस्तु उसका विनाश होगा वासना है और न अभावित सत का अभाव नहीं होता की नि होती और फिर वासनाओं की निवृत्ति कैसे होगी असत पदार्थ की सत्ता नहीं होती असत तो पदार्थ की विद्यमान हो तो नहीं।, नहीं, नहीं होती और सत का विनाश नहीं होता है इसलिए द्रव्य सत्ता रूप है, इस विद्यमान रहने वाली वासना की निवृत्ति कैसे होगी कैसा बताया